वाले मनुष्य को बुद्धि नहीं होती है। मतलब दूषित अंताकरण वाले मनुष्य की बुद्धि नहीं होती है बुद्धि नहीं होती मतलब बुद्धि नहीं होती है अर्थात आत्मा का ज्ञान नहीं होता और उसके अयुक्त की भावना नहीं होती है मतलब उसमें आत्मज्ञान में प्रीति ये सब था ना तो ये जो था ना नास्त बुद्धि अयुक्त से इस पर प्रश्न आ गया आ रहा है अयुक्त से कस्मात बुद्धि नास्ति मतलब दूसरी अंताकरण वाले मनुष्य की या असमाहित अंताकरण वाले मनुष्य की आत्मनिश्चय बुद्धि क्यों नहीं होती है आत्मज्ञान नास्त बुद्धि अयुक्त से था ना तो कस्मात असामहिक अंताकरण वाले मनुष्य की आत्मनिश्चित बुद्धि क्यूँ नहीं।, नहीं होती अकस्मा तो किस कारण से नहीं होती है इसी उच्च से इस पर कहते हैं इंद्रिया चरता यद मन अनुयत तद अर प्रज्ञा वायु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 विषय में विषय में विसरण करने वाली इंद्रियों में यन जो मन उन इंद्रियों का अनुसरण करता है जो मन यह मन का विशेषण है यहाँ पर कि जो मन इंद्रियों का अनुसरण करता है या जो मन इंद्रियों के साथ साथ जाता है लग गया अच्छा सभी इंद्रिया विषयों में विस्तरण करते हैं <Panlyly> तो क्या है की विषय में विषरण करने वाली इंद्रियों में विषय में विसरण करने वाली इंद्रियों में जो मन उन इंद्रियों का अनुसरण करता है तो जैसे की विषय में विस्तरण करने वाली सभी इंद्रियां हैं तो जब मन चक्षु का अनुसरण करेगा तब तो से क्या होगा किसी पदार्थ को हम देखेंगे रूप और रूप मन को जानेंगे और जब मन अनुसरण करेगा किसका गंध का तब तो हम किसको गंध को जानेंगे है अच्छा तो यश तक से जिसको लिया है उसी को तक से लेना है यज से किसको लिया है मन को मन कि? किसको लिया है हाँ ये प्रतिमा है त, त, का वह मन मन अस्प्रति इसकी बुद्धि का हरण कर लेता है वह मन इसकी बुद्धि का किसके जो साधना कर रहा है यहाँ यति आएगा वह मन इस यति के मन का हरण कर लेता है अच्छा कौन मन जो मन इंद्रियों का अनुसरण करता है वह मन इस इसकी प्रज्ञा का हरण कर लेता है किस प्रकार नावम अम्बसी वायु वा नावम इव नावम इव का जैसे जैसे वायु जल में नौका का हरण कर लेता है जैसे वायु अम्बसी का सजले जैसे वायु जल में नावम इव नौका का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 और सरता पर नाम अपने अपने विषयों में विचरण करने वाली अपने दिश्यों दिश्यों अपने विषयों में विचरण करने वाली या अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होने वाली अपने होने वाली। अपने विषयों में अपने अपने विषयों में जाने वाली जन मना अनु जो मन उनका अनुसरण करता है या जो मन उनके पीछे जाता है अनुविधीये का क्या है अनुप्रवर्तते थे से? तुरुण तुरुण से। तद, तद तो तद से क्या लेना है मन कैसा मन तो बताते ना ना हैं इंद्री इंद्रियों का अनुसरण करने वाला मन आभा बताते हैं इंद्री विषय विकल्पने ने प्रवृत्तम मन है इसका है इंद्री के विषय को इंद्री के विषयों को जान इंद्री के विषयों को पृथक पृथक के ग्रहण करने में सुरक्षित हुआ मन लिख लो इंद्री विषयान मिठा संस्कृत में लिखना है लिख लो इंद्रीय विषयान मिठो विभजे विषयान मिठो विभज ग्रहणे प्रवृत्तम हिंदी में लिखना है तो लिख लो इंद्रिय के विषयों का परस्पर में विभाग करके ग्रहण करने में क्या लिखा इंद्री, इंद्री, इंद्री के विषयों का परस्पर या परस्पर विभाग करके इंद्री के विषयों का परस्पर विभाग करके उनको जानने में प्रेरित हुआ मन क्या लिखा इंद्रियों के विषयों का परस्पर विभाग करके उनको जानने में हुआ मिठा तरह परस्पर इंद्रियों के विषय का परस्पर में इंद्रियों के विषय का परस्पर में विभाग करके उनको जानने में प्रवित हुआ मन किसको जानने में किसको जानने में विषय को जानने में और कैसे विभाग करेंगे अलग अलग सभी इंद्रियों के विषय है ना सभी इंद्रियों के विषयों का विभाग है सभी इंद्रियों के विषय विभक्त है अलग अलग है ग्राह का विषय गण है चक्ु का विषय रूप है है। तो वही इंद्रियों के विषयों का विभाग करके उनको जानने में प्रवृत्त हुआ मन है न जो मतलब क्या है विषय को जानने वाला मन सरल शब्दों में क्या विषय को या विषय को जानने में प्रवृत्त हुआ मन इस यति की प्रज्ञा का हरण कर लेता है अस्त से लेष्यकार ने ये हरक प्रज्ञान प्रज्ञा कर्ज किया है आत्मा अनात्म विवेक जाम आत्मा तथा अनात्मा के विवेक ऐसी जन आत्मा तथा अनात्मा के विवेक से जन्म कौन प्रज्ञा वो कैसी प्रज्ञा होगी जो नहीं वो जो आत्मा तथा अनात्मा के विवेक की से जन्म ऐसा विवेक आत्मा तथा अनात्मा का विवेक होने का जो प्रज्ञा होगी वो कैसे होगी आत्मस्व वि कैसे होगी आत्मस्व वि आया था ना बुद्धि तो आत्मा तथा अनात्मा के विवेक से जन आत्मस्वरूपि का हरण कर लेता है या हर किया भक्त करने नियम हाँ आत्मा तथा आत्मा के विवेक से जन आत्मस्वरूप विषय बुद्धि को नष्ट कर देता है सीधी बात है मतलब मन ऐसी बुद्धि को होने नहीं देता है ऐसी बुद्धि को हाँ तो मन को कैसा करना पड़ेगा नहीं मन को कैसा करना पड़ेगा इंद्रियों के पीछे न था इंद्रियों के पीछे इंद्रियों का अनुसरण ना करे ऐसा मन को करना पड़ेगा हाँ ऐसा अब देखना लग जाएगा तो ये अवतरणिका में बुद्धि था और छाक्ष के भाषा में आत्मस्वरूप दिशया था ना तो वही आत्मा तथा आत्मा के विवेक से जन आत्मस्वरूप बुद्धि को नष्ट कर देता है या उसको होने नहीं देता है कौन अच्छा तो ये अवतरणिका थी युक्त बुद्धि न बहती क्यों बुद्धि नहीं होती है क्योंकि मन जो है ना उसको नष्ट कर देता है मन उसको होने ही नहीं देता है सीधी बात तो ये है आगे देखेंगे वायु नावम युवा जैसे अम्बसी जैसे जल में वायु नौका का हरण कर लेता है लगा ये कथम करते कैसे कैसे नष्ट कर देता है तो वायु नावम यू अम्बसी तो अम्बसी कर उठ के और जीगम शताम का अध्याय किया है जीगमी सताम मार्ग उन मार्ग इसका अध्याय किया है का के कारण से क्या हुआ हुआ नावम तो श्लोक में आया है प्रवर्ति का अध्यय किया है था ना तो यथा के कारण फिर एवं आ गया एवं कर् होगा तथा आत्मविश्याम प्रयाम रनो विषय विश्याम करोती लगाइए जैसा बोल रहे वैसा ध्यान देना यथा वायु आ, जैसे वायु वायु नावमी का इतना अर्थ किया है भ्रष्ट काल में ये सब किसका है वायु नामम का इतना सभी अर्थ है तो यथा वायु जैसे वायु उदकीय जिगम सीताम मार्ग उत उन मार्गे नावम प्रवर्ती यथा वायु जैसे जल इनमें जैसे वायु जैसे वायु उदकीय जीगम सीताम वहाँ जीगम यहाँ जीगमशी जाने की इच्छा करने वाले तो लक्षणा कर लेना जाने वाले है न? जैसे जल में जाने वाले मनुष्यों के मार्ग जल में जाने वाले मनुष्यों की नौका को अन्य क्रम बदलेंगे उद के जीगमता नामम क्या उद के नामम मार्गात उदृष्ट उन्मार्गे प्रवर्ते यथा वायु जैसे वायु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 विषय विषय विशेष लेना है क्या आपको रूपादी रूपाधि तो रूपादि विषय कर देते हैं किसको प्रज्ञा को आत्मि का हरण करके रूपादि विषय कर देते हैं पहले विषय से क्या लेना, लेना है रूप तो रूपादि विषय कर देते हैं रूपादि विषय प्रज्ञा हो जाती है लग्जा हाँ विषय संबंधी प्रज्ञा में कर देता है कौन मन तो ये मन जो है ना ये कैसा है की तेज रहने वाली वायु के समान है ये हाँ लेता है जो या हरण कर देता है इस प्रकार कहे गए अर्थ की ये कहा था कौन सा नंबर है यथ तो अभी कौन ते पुरुष विपक्षिता इंद्रिया प्रमाथिनी हर दि प्रमान छठ छठ है ना सात नंबर सात नंबर है इसमें क्या था कि यत्न करने वाले बुद्धिमान पुरुष की इंद्रियों का भी हरण कर लेता है कौन मन चलिए तो साथ में जो बात कही गई थी ना उसी को अभी तक समझाया गया।, गया है ना तो यदि तो इस प्रकार कहे हुए विषय की अनेक प्रकार से संगति बता करके उसमें प्रकार से संगति या अनेक प्रकार से संगति बता करके या ऐसा कर लेना यदि तो भिस प्रकार कहे गए अर्थ का अनेक प्रकार से संगति बताकर hmm. अनेक प्रकार से संगति बता करके क्या तमर्थम और उस अर्थ का प्रतिपादन करके उसे उपस करते हैं क्या तमर्थम और उस अर्थ का प्रतिपादन करके या उस अर्थ को सिद्ध करके उसका उपसंगार करते हैं तो सब ध्यान लेना तो मूल में क्या है पतंग के मूल में क्या हुआ मन विषय चिंतन आया था ना और विषय चिंतन भी किससे होगा मन से विषय चिंतन तो सभी अदर्श का मूल है और विषय चिंतन किस होगा मन से होगा तो मन ऐसा कर देता है प्रज्ञा का हरण कर देता है तो क्या करना चाहिए कि इंद्रिय और मन को बस में करना चाहिए तस्माहो स महाबाहो निगृहता इंद्रिया तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्मात महाबाह इसलिए हे महाबाहू अच्छा ऊपर के श्लोक का थोड़ा थोड़ा सा एक बार और देख लेंगे ठीक है ना जीता से क्या है क्योंकि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 इंद्रिया नाम प्रवृतो दोषा उत्पादिता यशमात जब तस्मात श्लोक में आया है तस्मात के पहले यशमात भी होना चाहिए तस्मात करते उस कारण से तो इस कारण यशमात यशमात करते क्योंकि क्योंकि इंद्रियों की प्रवृत्ति में दोष का प्रतिपादन किया गया है या क्योंकि इंद्रियों की प्रवृति में दोष कहा गया है इंद्रियों की विषय में प्रवृत्ति होने में दोष कहा गया है इंद्रिया जब विषय में प्रवृत्ति होंगी तब कितना दोष है प्रज्ञा का ही हरण हो जाएगा दोष कहा गया है न तो इतना लगाने के बाद में तस्मात महाबाहो इसलिए हे महाबाह अर्जुन ये इंद्रिया सर्वश इंद्रिया निगृहित से इंद्रिया निगृहितानी प्रतिष्ठित इसलिए जिस यति की इंद्रिया सब प्रकार से और जिस की इंद्रियां सब प्रकार विष्णु से निगृहित है सब प्रकार विष्णु से कौन निगृहित है तो ऐसा लगाना जिस यति की जिस इंद्रियां सब प्रकार विषयों से निगृहित हैं, निगृहित है मतलब बसने हैं जिसकी इंद्रियां विषयों से सब प्रकार से बसने हैं ऐसा लगा लगाना जिसकी इंद्रियां क्या कहेंगे सब प्रकार विषयों से, हम्म जिस जिसकी जिसकी हाँ जिसकी इंद्रियां विषयों से सब प्रकार से निगृहित हैं। या सब प्रकार से जिसकी इंद्रियां विषयों से निकली हैं सब प्रकार से जिसकी इंद्रियां विषयों से निगृहित है सबसे प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है उसकी प्रज्ञा स्थित होती है तो वो क्या होता है है हाँ ये बताया ना कि इसलिए क्या करना चाहिए इंद्रियों को बस में कर लेना चाहिए यही बात है अब देखना इसके इंद्रियों को वक्त में किए हुए बिना कोई साधना नहीं होती है जैसे हे महाबा निगृहितानी सर्वसा कथ सर्व प्रकार ही हु? और इंद्रियाणी का एक विशेषण लगाया है मानस आदि भेद ही एक नहीं नहीं, नहीं मानस आदि इंद्रियाण का विशेषण नहीं है क्योंकि इंद्रियाण जो है ना इंद्रिया इंद्रियाणी है अच्छा मानस आदि भेद ही तो तृतीया भूपिन है ना अच्छा तो विशेषण नहीं बनेगा तृतीयांत है मानस आदि भेद इंद्रिया प्रतिमा को लगा लो हे महाबाहो जिस यति की भेदों अच्छा आदि भेदों के कारण सब प्रकार से मानस भेदों के कारण या मानस भेद वाले सब प्रकार से जिसकी इंद्रिया विषयों से निग्रही जिसकी इंद्रिया शब्दी विषयों से गृहित हैं। इसको हम सोचते हैं कहाँ जोड़ूंगे मानस मानसादी भेदई को मानस आदि भेदई को इंद्रिया के जो साथ जोड़ सकते हैं क्या ऐसा फिर करना पड़ेगा इसके साथ जोड़ेंगे तो फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे बाय विषय और मानस विषय क्या बाय विषय और भी मानस विषय तो ऐसा समझना कैसा समझना आंतरिक मानस आदि विषय और बायमानस आदि विषय कल याद दिला देना कल फिर बता देंगे इसको किसके साथ जोड़ना अच्छा है सब प्रकार से शब्द आदि विष्णु से निग्रहित हैं उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है मानस आदि विष्णु से अच्छा जिसकी इंद्रिया शब्द आदि विष्णु से लगा लो ऐसा हे महाबाह जिस यति की इंद्रियां विष्णों से नेत। अच्छा जिस यति मतलब जिस शब्दादी विष्णु से जिस यति की इंद्रियां सब प्रकार से बस में की गई उसी है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है मानस आदि भेद वाले शब्द आदि विषय ले लेना मतलब मानस विषय समझते हैं ना मानस विषय विषय ना होने पर भी क्या है कि मानस विषय भी बहुत दुख देते, देते है जो जो अच्छा। आगे देखेंगे या वैदिका का व्यवहारा या अयम वैदिका क्या लौकिका व्यवहारा जो या लौकिक और वैदिक व्यवहार है लौकिक व्यवहार क्या है की भोजन आदि करना है चलना फिर स्नान करना ये सब कैसे व्यवहार हुए लौकिक व्यवहार वैदिक व्यवहार क्या हुआ आपका यज्ञ यद, करना होम करना है पूजा करना मां प्रश्नों की सेवा जैसा शास्त्र में जो कहा गया है उसका भी व्यवहार करना वैदिक व्यवहार हो गया और तो खाना पीना चलना फिरना क्या हो गया लौकिक व्यवहार हो गया जो या लौकिक और वैदिक व्यवहार है सह शाह क्या लेना है वह व्यवहार दोनों प्रकार का व्यवहार उत्पन्न विवेक स्थित प्रज्ञ उत्पन्न विवेक ज्ञान वाले स्थित प्रज्ञ का उत्पन्न विवेक ज्ञान वाले स्थित प्रज्ञ का सह व्यवहार, किसका व्यवहार उत्पन्न विवेक ज्ञान वाले स्थित मनुष्य का हुआ व्यवहार अविद्या कार्यवाद अविद्या का कार्य होने के कारण अविद्या से निवृत्ति होने पर निवृत्त हो जाता है निवर्त क्रिया का खर्चा क्या है बोलो व्यवहार है न निवर्ष से क्या निवृत्त हो जाता है व्यवहार कब निवृत्त हो जाता है अविद्या की निवृत्ति होने पर कब निवृत्त हो जाता है अविद्या नि क्यों तो की की नहीं। क्यों अविद्या का कार्य होने से अविद्या का कार्य कौन है व्यवहार अविद्या का कार्य कौन है हाँ तो अविद्या का कार्य व्यवहार है वो अविद्या की निवृति होने पर निवृत्त हो जाता है अच्छा किसकी अविद्या की निवृति होती है बोलो स्थित प्रति कैसा है उत्पन्न विवेक ज्ञान वाला है उत्पन्न विवेक ज्ञान वाला है उत्पन्न में विवेक ज्ञान का ही नाम यहाँ पर क्या है विद्या नहीं उत्पन्न विवेक ज्ञान का क्या नाम है विद्या और विवेक ज्ञान वाला कौन है स्थित प्रज्ञ है ध्यान देना ये कहने का मतलब है व्यवहार अविद्या का कार्य है व्यवहार किसका कार्य है तो व्यवहार का कारण क्या होगा अविद्या व्यवहार अविद्या का कार्य है तो व्यवहार हो गया कार्य उसका कारण क्या हो गई अविद्या तो कारण तो से न होने पर कार्य रहेगा नहीं, नहीं तो ध्यान लेना ये व्यवहार कार्य है ये कब नहीं रहेगा जब, जब अविद्या नहीं, नहीं रहेगी रहे। अविद्या की निवृत्ति कब होगी अविद्या से निवृत्ति किस से होगी विवेक ज्ञान से और विवेक ज्ञान से अविद्या तो विद्या से अविद्या की निवृति होती है विद्या से अविद्या की बस समझ में आई आपको जो यह लौकिक और वैदिक व्यवहार है तो उत्पन्न हुए विवेक ज्ञान भी वाले स्थित मनुष्य का सहा वह व्यवहार अविद्या का कार्य होने के कारण अविद्या के निवृत्त होने पर निवृत्त हो जाता है कौन निवृत्त हो, हो जाता है कब्जा की निवृत्ति होने पर और क्यों निवृत्त हो जाता है क्योंकि अविद्या का कार्य है और किसकी अविद्या की निवृति होती है इस शिक्षक कैसा है उत्पन्न विवेक ज्ञान वाला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 क्या अविद्या विरोधा और अविद्या का विद्या ऐसी विरोध होने के कारण विद्या से अविद्या की निवृत्ति होती तो है विद्या का क्या है आत्मिक ज्ञान है ना नियमाना इस अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहते हैं देखिए है अब देखेंगे या निशा सर्व सर्वभूता नाम सर्व नाम या निशा, तस्याम संयमी जागृति सभी प्राणियों की जो निशा है सभी प्राणियों की जो राष्ट्रीय है तस्याम संयमी जागृति जागरती, उसमें संयमी व्यक्ति अर्थात योगी व्यक्ति जागता है सभी प्राणियों की जो निशा है उसमें योगी व्यक्ति जागता है रात बढ़ता रहता है ईसा मतलब <laughs> देखिए या सा या सा निशा का क्या रात्रि और रात्रि का अर्थ करते हैं देखो या निशा दे। सर्व नाम। नाम में मिला शब्द सब देशा सर्व भूतान सर्व में सस्ती का समास है सर्वे शाम भूटानाम सर्वे श्याम हाँ। सर्व भूटानाम समाप कैसे करेंगे चलो सर्वे शाम भूता नाम सर्व भूतान ये अर्थ लिखा है उसका है ये अर्थ लिखा है ये समास नहीं है समास होगा कैसे सर्वे चा से भूता क्या कर्मारे समास होगा है ना सर्वे चा से भूटा कर्म नारे समाज है, है सर्व का भूत के साथ अर्थ निर्देश किया भाषिकार ने सर्वे शाम भूता अर्थ लिख दिया है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 यदि प्रकाश की व्यवस्था न हो तो अंधकार में आपको कमरे में कुछ दिखाई देगा तो किसी भी पदार्थ का विवेक और उसकी बोलो सभी पदार्थों का विवेक न कराने वाली अर्थात किसी भी पदार्थ का ज्ञान न कराने वाली क्यों तो हेतु तो तो तो है समा स्वभावत्वा सम स्वभाव होने के कारण अथवा अंधकार अद् स्वभाव होने के कारण क्या कहेंगे अंधकार स्वभाव होने के कारण किसी भी पदार्थ का ज्ञान न कराने वाली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 निशा क्या है तो ये देखो क्या लिखते हैं भाषा परमार्थ तत्व स्थित प्रज्ञा विषय स्थित प्रज्ञा का विषय परमार्थ तत्व परमार्थ तत्व का आत्म तत्व परमार्थ तत्व का क्या क्या परमार्थ तत्व तो आत्मा ही है परमार्थ बताया था ना पहले परमार्थिक व्यवहारिक को प्राथातिक ऐसा बताया था ना अलग अलग ध्यान रखना तो परमार्थ तत्व क्या है आत्म तत्व आत्मा स्त्री प्रज्ञ का विषय मतलब स्त्री प्रज्ञ के ज्ञान का विषय क्या कहेंगे स्त्री प्रति के ज्ञान का विषय जो आत्मा है क्या है जो आत्मा है तो जो आत्मा है जो आत्मा है।, है।, है।, तो है, है ना वो सभी प्राणियों के लिए रात्रि के, तो के, के समान है सभी प्राणियों के लिए क्या आत्मा स्थिर प्रज्ञ किसको जानता है आत्मा को स्थिर प्रज्ञ तो आत्मा को जानता है और ये तो अन्य सभी प्राणी आत्मा को जानते है तो उनके लिए रात्रि के समान है क्या आत्मा अब इसको देखिए ना इसको समझाते है यथा नाम अहद अन्य शाम निशा भवती यथा अन्य शाम अहा औद अन्य सभी के लिए दिन ही होते हुए अन्य सभी के लिए जैसे ये दिन है ना इस समय जानते है उनते है उल्लू, उल्लू, उल्लू पक्षी मालूम है तो वो वो क्या दिन में देख पाता है तो दिन तो उसके लिए रात्रि हो जाती है हमने सभी प्राणियों के लिए अभी दिन है लेकिन उल्लू के लिए क्या हो जाएगा और ये संगाजर जानते हैं क्या उल्टा लटकता है और रात्रि में भी उड़ता है वो हमने तो देखा है उसको करनाल में बड़े बड़े कुत्ते कुत्ते बराबर देखा बड़े बड़े इतने बड़े बड़े जब बैठ जाते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं बहुत बड़े कुत्ते से भी ज्यादा बड़े बड़े आकार के मैंने देखा है अब तो देखिए देखना कि अन्य शाम अहायत अन्य लोगों के लिए दिन ही होते हुए यथा अन्य शाम अहात जैसे अन्य लोगों के लिए दिन ही होते हुए नक्तम शरा नाम रात्रि में विस्तर करने वाले उलूक और चमगा प्राणियों के लिए रात्रि होता है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 सर्वे नाम से अज्ञान लेना है सभी अज्ञानी प्राणी उसके समान रात्रि में करने उसके समान विस्तर है ना उसके समान रात्रि में विस्तरण करने वाले प्राणियों क्या कहेंगे रात्रि में, प्रा, में विस्तरण करने वाले प्राणियों की तरह अज्ञानी सभी प्राणियों के लिए सभी अज्ञानी प्राणियों के लिए निशा के समान परमार्थ तत्व तो है निशा के समान ध्यान देना जो श्लोक में निशा शब्द आया है तो निशा का अर्थ किया इन्होंने हाँ। पहले अर्थ कर दिया निशा यू और बाद में श्लोक का शब्द लिखा निशा उनके लिए निशा के समान परमात्मा तत्व है बस तो परमार्थ तत्व दिन किसके लिए है और किसके लिए रात्रि के समान सजाने के लिए उसके समान रात्रि में विचरण करने वाले प्राणियों की तरह अज्ञानी सभी प्राणियों के लिए परमान तत्व निशा के समान है क्यों निशा के समान है तो बताते हैं अगोचरत्वाद असदुद्धि नाम क्यूँकी असद बुद्धि नाम अगोचरत्वाद क्योंकि असदुद्धि नाम का मतलब है यहाँ पर आत्मबुद्धि शून्य नाम क्या कहेंगे क्योंकि आत्मबुद्धि से शून्य मनुष्यों का वो अभिषय है अगोचर्य का क्या होता है अभिषय आत्मबुद्धि से शून्य आत्म लोगों का अभिषेय है कौन परमात्मा परमा तो तो तो तो तो तो तो। है ना अत नाम का हुआ? आत्म से, या आत्मबुद्धि हाँ आत्मबुद्धि से रहित मनुष्यों के लिए का अभिषय है मतलब आत्मबुद्धि से रहित मनुष्यों का वो अभिषय है अर्थात आत्मबुद्धि से रहित मनुष्य उसको नहीं जानते हैं नहीं जानते इसलिए वो क्या हो गया प्राकृतिक हो गया और देखेंगे तस्याम चले हाँ तो परमान तत्व को वो नहीं जानते हैं तो उनके लिए निशा के समान हो गया किसके समान हो गया रात्रि के समान हो गया तो सभी प्राणियों के लिए जो निशा है क्या परमान तत्व और उसमें योगी व्यक्ति जागता रहता है, है तो योगी व्यक्ति को कभी आत्मा अज्ञात होता है तो हमेशा वो जाग है आत्मा के विरोध उसको कभी आत्मा अज्ञात जाग रहा है उसमें अच्छा अब देखेंगे तस्याम परमार्थ तत्व लक्षणायाम श्लोक देखना तस्याम है ना तस्याम से क्या लिया है परमार्थ तत्व लक्षणायाम मतलब रूप रात्रि में, पर्मार तो में। निशाए निशाए निशा है ना श्लोक में तो सत्याम से क्या लेना निशायाम उस निशा में निशा कैसी परमार तत्व रूप निशा उस परमार सत्वरूप रूप में निशा किसके लिए है अज्ञानी के लिए अज्ञानी की दृष्टि से निशा शब्द कह सकते हैं उस परमार सत्वरूपरात्रि में अज्ञान निद्रा से ज्यादा हुआ व्यक्ति जागर की श्लोक में है ना जी क्या तो अज्ञान नि, निद्रा से जगा हुआ व्यक्ति कैसा व्यक्ति जगा हुआ व्यक्ति श्लोक में संयमी आया है ना संयमी करके क्या संयमवान मतलब संयम करने वाला अर्थात जितेंद्री अर्थात तो संयमी का ही विशेषण भाष्यकार बताते हैं अज्ञान निद्रा या प्रबुद्ध किसका विशेषण ये हाँ क्या विशेषण है अज्ञान निद्रा यादगा अज्ञान रूपी निद्रा से जागा हुआ अज्ञान रूपी निद्रा से जागा हुआ योगी उसमें जागता है किसने जागता है हाँ उस निशा में निशा क्या है हाँ परमात्म जो निशा है उसमें वो जागता रहता है जागता रहता है मतलब क्या है वो उसको हमेशा जान रहा है ना जागा हुआ आत्मा की विषय में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 तो उसमें जो है योगी व्यक्ति जाता रहता है संयम कर करने वाला या जितेंद्री अथवा योगी या रिख, रिख, रिख यह तीन संयम जितेन्द्रीय और जुगी जुगी। योगी जितेन्द्रीय योगी जागता रहता है आगे देखेंगे यश्याम भूतानी जागृत जागृति जिस निशा में सभी प्राणी जागते हैं भूतानी से सर्वान भूतानी जिस निशा में सभी प्राणी जागते हैं सभी प्राणी को अज्ञानी जिस निशा में सभी अज्ञानी प्राणी जागते हैं लगाइए यह से लेना है ग्राह ग्राहत भेद लक्षणायाम अभिद्याम यह हो गया, जिस रात्रि में यह श्याम से अभिज्ञा निशायाम रूपी रात्रि में किसमें? अविद्या रूपी रात्रि हाँ अविद्या रूपी रात्रि में सभी प्राणी जागते हैं जैसे जाग रहे हैं ना लोग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 देखो तत्व को रात्रि किसकी दृष्टि से रहेंगे अज्ञानी अच्छा। दृष्टि से तत्व को रात्रि किसकी दृष्टि से रहेंगे और अज्ञान को या अविद्या को निद्रा किसकी दृष्टि से रहेंगे अच्छा ये उनका अच्छा यहाँ ठीक है अज्ञान निद्रा था ना ऊपर तो फिर अविज्ञानिका सबने यहाँ पर आया तो अविद्या को रात्रि किसकी दृष्टि से रहेंगे ज्ञानी की दृष्टि से हाँ चलिए ये अविद्याशायाम श्याम कर अविद्याम अविद्या, अविद्या रूपी रात्रि में अविद्या रूपी रात्रि में और इसके लिए जो है ना अविद्याशायाम का विशेषण है ग्राह ग्राहक भेद लक्षणायाम ग्राह तथा ग्राहक का भेद रूप ग्रह ग्राहक का भेद रूप मतलब ये ग्रह कौन होते हैं विषय ग्रह कैसे गे ग्रह का क्या है ग्रह शब्द आदि विषय और ग्राहक कौन हो गए तो ग्रह ग्राहक का भेद है ना ग्राय इंद्रियां भी ग्राय विषय भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं ग्राय विषयों का भी बहुत भेद है और ग्राहक इंद्रियों का भी बहुत भेद है ये, भेद बहुत बहुत बहुत भेद है। ये। तो ग्रह ग्राहक का भेद क्या है आपकी अभिज्ञा ग्राय ग्राहक का भेद रूप अभिज्ञा निशा में मतलब ये ग्राय ग्राहक ही है ना जिसने सब क्या है दृश्य पदार्थ क्या है विषय है और ग्रहण करने वाली इनको क्या ये इंद्रिया है तो जो जितना दृश्य प्रपंच दिखाई दे रहा है ये सब क्या है और इनको ग्रहण करने वाली इंद्रिया तो ये ये दृश्य प्रपंच भी अभिद्या है और ग्रहण करने वाली इंद्रिया भी क्या है अविद्या है ऐसा मतलब है की ग्रह ग्राहक का भेद रूप अभिद्या निशा में सोए हुए ही सभी प्राणी जागते हैं सोए हुए ही सभी प्राणी जागते हैं इतनी उच्चते ऐसा कहा जाता है ऐसा कमती लगाना जिस ग्राय ग्राहक भेद रूपिशा सोए हुए ही सोए हुए ही, सभी प्राणी होते हैं सभी प्राणी कैसे होते हैं सोए हुए पर जागृति की उच्च थे पर जागते हैं ऐसा कहा जाता है वास्तव में वो सब कैसे हैं? पर तो लोक में क्या कहा जाता है जागते हैं कहा तो जाता है जाग रहे हैं नींदूट वे भी जाग रहे हैं तो वो जाग रहे हैं तो उसमें भी क्या है वो अविद्याशा में है कि नहीं तो वो क्या सोई हुई है जागे कहा है अभी वो <laughs> तो है नींद हुई ग्राय ग्राहक प्रपंच तो ग्राहक भी प्रपंच है, है इंद्रिया भी प्रपंच है विषय भी प्रपंच है तो अविद्या तो सामने आ गई तो भी सोए हुए है वो ये है जिस ग्राय ग्राहक भेद रूप अविद्या सोए हुए सोये हुए ही प्राणी जागते हैं ऐसा कहा जाता है वास्तव में सोए हुए है प्राणी जागते हैं ऐसा हाँ अब इसको बताते हैं श्याम निशायाम जिस निशा में जिस में जिस निशा में स्वप्न नहीं जिस निशा में सोए हुए जिस निशा में सोए प्रसुकता तो की जिस निशा में सोए हुए प्राणी स्वप्न देखने वालों के समान जागते हैं स्वप्न देखने वालों के समान या जिस निशा में सोए हुए प्राणी स्वप्न देखने वालों के समान रहते हैं स्वप्न दिन में कोई चीज दिखाई गई दियो फिर कोई चीज गायब हो गई दोनों होता है, है, है तो इसी क्या है की तरह संसार चल रहा है कभी कुछ दिखाई देता है कभी गायब हो जाता है कहा कुछ हाथ लगता है क्या है, है। कुछ नहीं कभी संसार है शाहक ने पश्यतुम उन्हें शाह मतलब क्या है पश्यता कर्त किया भाष्यकार ने परमार को जानने वाले मुनि के, के लिए हुआ रात्रि है को जानने वाले मुनि के लिए हुआ रात्रि है क्यों अविद्याद अविद्या कौन अविद्या अविद्या रूप है ग्राह ग्राह वो, वो, वो, है वो